उत्पत्ति प्रकरण छानबेवा सर्ग कर्मों की विलक्षणता से नाना प्रकार की आकृति धारण करने वाले मन के विविध नामों का प्रतिपादन तथा उसकी शुद्धि के लिए तत्व का निरूपण श्री वशिष्ठ जी ने कहा भद्र श्री रामचंद्र जी मन क्या है मन पहले अनुभव में आई हुई वस्तुओं की केवल भावना है जो विकल्पना या विभावना शब्द से भी पुकारी जाती है यह भावना स्पन्द रूप धर्म से युक्त होकर विहित में परिणत होती है अत्यंत सुक्ष्म होने के के कारण उस क्रिया आदि रूप फल का सब जंतु अनुसरण करते हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्राह्मण मन जड़ होता हुआ भी अजड़ के सदृश आकृति वाला है उसका संकल्पारूढ़ रूप यानी आकार आप विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए श्री वशिष्ठ जी कहा, ने कहा रघुवर सर्वशक्तिशाली माया माया से शबली असीम आत्म तत्व का पहले रचित संकल्प शक्ति वाला जो रूप है उसको लोग मन कहते हैं यह खम्बा है या, या पुरुष है यो विकल्प व्यवहार में सत असत दोनों कोटियों में जो भाव झूले की नाई झूलता है और दोनों कोटियों में स्मृति पूर्वकता को प्राप्त होता है यानी दोनों पक्षों में अवस्थित होता हुआ भी एक पक्ष में स्थिर नहीं होता उसे विद्वान मन का रूप कहते हैं। चैतन्य स्वरूप होते हुए भी पुरुष को जिससे मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ और अकर्ता होते हुए भी मैं कर्म कर रहा हूं ऐसा निश्चय नियत रूप से होता है वह मन का स्वरूप है इस लोक में जैसे गुणिका गुण से हीन होना संभव नहीं है वैसे ही मन का भी कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना संभव नहीं है जैसे परस्पर भिन्न हुए अग्नि और उष्णता का अस्तित्व नहीं कर सक, रह सकता, वैसे ही भिन्न हुए कर्म और मन का तथा जीव और मन का अस्तित्व नहीं रह सकता अर्थात जैसे अग्नि और उष्णता भिन्न है वैसे ही कर्म और मन तथा जीव और मन भी अभिन्न है एकमात्र संकल्प रूप विविध विस्तार से शोभित होने वाले फलजनक जनक चित्त रूपी कर्म ने स्वयं ही इस नानाविध विश्व का विस्तार कर रखा है जो माया मह कारण कारण शून्य विविध रचनाओं से युक्त और वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है जैसे यहाँ पर स्थित ही एन्दवों ने हम लोगों हम लोग सत्य लोक में स्थित है ऐसी कल्पना की थी वैसे ही जिससे जहां पर जिस वासना का जैसे आरोप किया जाता है वहां पर फल देने वाली उस वासना की कल्पनाओं से यह विश्व उत्व्याप्त है यह स्पष्ट हुआ उस वासना रूपी वृक्ष का कर्म बीज है मन की गति शरीर है और सुख दुख का आदि फल देने वाले विविध क्रियाएं उसकी शाखाएं हैं। यह शास्त्र में कहा जाता है और फलतः इसका अनुभव भी होता है मन जिसका अनुसंधान करता है उसी का संपूर्ण कर्मेन्द्रिय वृत्तियां संपादन करती है इसलिए मन इसलिए कर्म मन कहा गया है मन बुद्धि अहंकार चित्त कर्म कल्पना संस्कृति वासना विद्या प्रयत्न स्मृति इंद्रिय प्रकृति माया क्रिया केवल इतनी ही नहीं और भी अनेक विचित्र शब्दोक्तियां ब्रह्म में कल्पित है ये शब्द वैचित्र्य के सिवा और कुछ भी नहीं है संसार में कल्पित आगे कहे जाने वाले भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त ही इनके कारण हैं। अकस्मात अपने स्वरूप का विस्मरण होने से जिसे अपने अपरिचिन्न दृष्टापन का अनुभव नहीं हो रहा है अतएव बाह्य कल्पना में उन्मुख चिति के ये सब नामांतर किए गए है ब्रह्मन चित घन परमात्मा के ये मन आदि पर्याय श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, ब्रह्मन चिदघन ज्ञानघन परमात्मा के ये मन आदि पर्याय जिनके विचित्र योगिक अर्थ की कल्पना की गई है कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं? वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी अविद्यावश मानो कलंकता को प्राप्त हुआ परम चेतन ही जब कभी स्पूर्ण रूप को प्राप्त होकर यह इस प्रकार का है या यह इस प्रकार का नहीं है यो विकल्प रूप से नाना प्रकार का होता है तभी वह मन रूप से स्थित होता है इसलिए उसका नाम उसका मन नाम होता है उक्त शुद्ध चेतन जब पहले ही या विकल्प की बाद विशेष भावना प्राप्त कर उक्त विकल्प की दो कोटियों में से एक कोटि के अनुसंधान का निश्चय कर सुस्थिर हो स्थित होता है तब यह वस्तु ऐसी ही है इस प्रकार का निर्धारण करने में समर्थ बुद्धि समर्थ बुद्धि नाम से कहा जाता है जब तुच्छ देह आदि में आत्मा अभिमान करने से अपनी सत्ता मानता है तब अभिमान से अहकार कह, कहा जाता है अहंकार ही सकल अनर्थों का मूल होने से संसार में बंधन करने वाला है जब वह शुद्ध चेतन पूर्वापर के अनुसंधान का त्याग कर बालक की न एक विषय का त्याग कर दूसरे विषय का स्मरण करता है तब चित्त नाम से कहा जाता है चूंकि कर्ता एकमात्र से युक्त होता है, अतः जब उक्त चेतन ही वास्तव में गुण से कर्ता को गुणी करता है और स्पंद के फल का संपादन करने के लिए दौड़ता सा है तब कर्म कहा जाता है कालीय न्याय से यानी अकस्मात अन्य वस्तु के लिए अवकाश से रहित अपने स्वरूप के ज्ञान का त्याग कर यानी अपनी पूर्णता को भूल कर जब अपनी चित परिच्छता की कल्पना करता है तब कल्पना नाम से प्रसिद्ध होता है जब शुद्ध चेतन जो पहले देखा गया हो अथवा न देखा गया हो उसकी पहले मैंने इसे देखा है ऐसा निश्चय से हृदय में अभिलाषा करता है तब श्रुति संस्ति नाम से कहा गया है जब शुद्ध चेतन तिरोभूत हुई पद पदार्थ और उनकी शक्तियों के जब शुद्ध चेतन तिरभूत पद पदार्थ और उनकी शक्तियों के स्वरूप के शून्य प्राय अति सूक्ष्म भाव में रहता है और उसके अन्य चेष्टाओं का अंत हो जाता है तब वह वासना नाम से ख्यात होता है जब शुद्ध चेतना विद्या रूप कलंग से युक्त होने के कारण उत्पन्न हुई दूसरी दृष्टि यानी प्रपंच प्रचिति प्रतीति तीनों कालों में विद्यमान ही है ऐसे बोध को प्राप्त होता है तब विद्या कहा जाता है जब शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप के अत्यंत आदर्शन के लिए स्पुर को प्राप्त होता है तब वह मल नाम से पुकारा जाता है आत्मस्वरूप का विस्मरण करता है विस्मृति कहलाता है, यह अर्थ है मनस्वरूप, मनस्वरूप हुआ वह शुद्ध चेतन जब सुन कर छू कर देख कर भोजन कर सुंग कर विचार कर यानी श्रवण आदि क्रियाओं से कार्य कारण के स्वामी जीव भाव को प्राप्त हुए परमेश्वर को आनंदी आनंदित करता है यानी भोगों द्वारा प्रसन्न करता है तब वह इंद्रिय परमात्मा में संपूर्ण की उपादान से अभिन्न करता रूप से रचना करता है अतः वह सब पदार्थों की प्रकृति कहा जाता है जब वह शुद्ध चेतन सत को शीघ्र असत्ता अस, असत्ता को प्राप्त करता है और असत को यानी देहादि को प्रमाण सत्ता के बिना सत्ता को प्राप्त करता है इसीलिए सत्ता और असत्ता का विकल्प रूप होने से माया कहलाता है संसार और उसकी बीज रूपता को प्राप्त हुआ वह शुद्ध चेतन दर्शन श्रवण स्पर्श रसन ग्रहण आदि क्रियाओं के करने से लोक में क्रिया नाम को प्राप्त होता है अविद्यावश कलंक युक्त हुए अतएव बाह्य कल्पना के उन प्रकाश स्वरूप चिती के ये मन आदि पर्याय हैं। चितरूपता को प्राप्त हुए अतएव प्रस्तुत संसार पद को पहुंचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों से ये नामांतर योग रूड़ी को प्राप्त हुए हैं क्योंकि चिति मैं चेत चेतनीय हूँ यानी मैं अज्ञ हूँ इस प्रकार स्वयं अनुभव के योग्य जो अज्ञान रूपी कलंक अथवा चेतनीय से यानी विषयों से प्राप्त जो द्वैत वासना रूपी कलंक उनकी सन्निधि से अपने पूर्व स्वरूप की विकलता से आकुल सी होकर देह आदि जड़ समुदाय के उन्मुख होती है अतः उसके मन बुद्धि आदि संख्या भेद की कल्पना होती है वह शुद्ध चित्तलोक में जीव नाम से कही जाती है चिति कही जाती है और वही बुद्धि कही जाती है अथवा इस विषय को यो मनोगत करना चाहिए कि परमात्म पद से च्युत हुई अतः अज्ञान रूपी कलंक वाली संविद की ही इस प्रकार की नाना संकल्पनाओं को विद्वानों ने ये भिन्न नाम दे रखे हैं। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं ब्रह्म मन क्या चढ़ है अथवा चेतन है हे तत्वज्ञ इस प्रकार का मेरे मन में एक निश्चय नहीं होता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स मन न तो केवल जड़ है और न केवल चेतन ही है वास्तव में संसार दशा में मलिन हुई अजड़ दृष्टि यानी चिति ही मन शब्द से कही जाती है अर्थात चेतन और जड़ का सम्मिश्रण रूप होने से मन चेतन और जड़ इनमें से अन्यन्तर नहीं है परमार्थ रूप से तो मनन करता हुआ मन होता है ये उसके कर्म प्रयुक्त नाम है इत्यादि श्रुति में आत्मा के ही कर्म प्रयुक्त नामों में मन शब्द की गणना से चेतन दृष्टा ही संसार दशा में उपाधि मलिनता का अनुभव करता है अतः मन कहा जाता है मन जैसे चित और अचित सत और असत के मध्य में वर्तमान यानी न सत और न असत प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न जगत का कारण रूप जो अनिर्मल रूप है वह चित्त नाम से पुकारा जाता है शाश्वत यानी अविनाशी एक रूप निश्चय के बिना जो आत्मा की स्थिति है वह चिति कही गई है उससे यह जगत उत्पन्न हुआ है मलान रूप वाली चिति को चिति की जो जड़ और अजड़ दृष्टि दृष्टियों के मध्य में झूले की नाई अपनी कल्पना है वही मन कहा जाता है हे श्री राम जी चित्त का बाहर औपाधिक चलन रूप मलिन और भीतर साक्षी चैतन्य के आवरण रहित होने से अविद्या रूप कलंक से शून्य जो रूप है वह मन कहा जाता है वह न जड़ है और न चेतन है किंतु जड़ और चेतन से विलक्षण है उसके ये अहंकार मन बुद्धि जीव आदि तथा अन्य भी विचित्र नाम कल्पित हुए है जैसे नट अनेक विविध रूपों को प्राप्त होता है वैसे ही मन भी अनान्य कर्मों को प्राप्त होता हुआ अनेक नामों को धारण करता है जैसे एक ही मनुष्य रसोई बनाने से पाचक पढ़ाने से पाठक गांव का प्रधान होने से मुखिया यो विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र और विकृत नामों को प्राप्त होता है वैसे ही मन भी कर्म उक्त नामों को प्राप्त होता है हे रघुवर जो मैंने ये चित्त की संज्ञाएं कही हैं, उन्ही को अनान्य वादियों ने अपनी सैकड़ों कपोल कल्पनाओं से अन्य प्रकार से कहा है अपने अपने तर्कों के अभिमत द्रव्यत्व, गुणत्व आदि बुद्धि का मन में आरोप कर अपनी इच्छा से उन्होंने मन बुद्धि इंद्रिया आदि के विचित्र नाम भेद किए है किसी वादी के मत में मन जड़ है किसी के मत में जीव से भिन्न है किसी के मत में अहंकार नाम से उसका निर्देश है और किसी के मत में वह बुद्धि कहा गया है हे राम जी, अंतकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों वृत्तियों की सृष्टि से हुए अहंकार मन बुद्धि आदि भिन्न नाम जो मैंने आपसे कहे है उनकी नैयायिकों ने अपनी बुद्धि के विकल्पों से अन्यथा कल्पना कर रखी है वे कहते हैं द्रव्य विशेष विभु आत्माहकार है मन अनु है वह आत्म साक्षात्कार में कारण है और बुद्धि आत्मा का गुण है और तीन क्षणों तक रहती है परंतु यह उनकी अपनी कोमल अ, कपोल कल्पना ही है वस्ुता ऐसा नहीं है सांख्यो ने इसकी अपेक्षा भिन्न रूप से उनकी कल्पना की है वे कहते हैं सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण रूप प्रकृति का अंतकरण रूप पहला परिणाम, जिसका दूसरा नाम महत्त्व भी है बुद्धि है उसका परिणाम अहंकार दूसरा तत्व है मन ग्यारह ग्यारह इंद्रियों में अंतर्गत और सोलह विकारों के मध्यवर्ती है चारवा चारवाको ने उनकी दूसरी ही कल्पना की है वे कहते हैं शरीर का ही चैतन्य रूपी गुण बुद्धि है। शरीर ही अहम आत्मा आत्मा है तथा उसका पूर्वा पूर्वा पर प्रतिसंधान मन है मीमांसकों में कोई मन को व्यापक द्रव्य मानते हैं और कोई अन्नमय मानते हैं। उनके मत में जड़बोधात्मक अहंकार रूप आत्मा का चिदंच बुद्धि है जैनों के मत में मध्यम परिमाण वाला चैतन्य रूप जीवास्तिक यही अहंकार है उसका मन है, और अर्थ प्रिती, प्रिती, प्रतीती प्रतीती है। इस प्रकार बौद्ध वैशेषिक पांचरात्र पातंजलि, माहेश्वर नाकुल आदि ने अपनी अपनी विलक्षण कपोल कल्पनाओं से उक्त अहंकार मन बुद्धि आदि की अन्यथा कल्पना की है जैसे अनेक पथिकों का एक ही नगर गंतव्य होता है वैसे ही राजस्तामस मलीन सत्व और अर्धमलन सत्व प्रदान लोगों के योग्य देश और काल में उत्पन्न हुए उक्त सभी लोगों का तत्त्व बुद्धि के अनुसार फल रूप से स्थित होने में समर्थ पारमार्थिक पद ही गंतव्य है परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले वे परमार्थ वस्तु की से अपरमार्थ वस्तु, वस्तु में यह पर से, से जैसे पथिक अपने अपनी बुद्धि और रुचि के अनुसार अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं वैसे ही रजोगुण प्रधान तमोगुण प्रधान मलिन सत्व प्रधान लोगों के उचित देश काल में उत्पन्न हुए वादी भी अपने अपने पक्ष की प्रशंसा करते हैं। है हे जी फल की इच्छा से फल साधन कर्म में जिनका चित्ता आसक्त है ऐसे लोगों, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने अपनी कल्पना से प्रस्तुत तत्त तत पदार्थों से अपनी अपनी वैचित्र युक्तिया मिथ्या ही कही है वे प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण उपनिषद के सम्मत नहीं है यह अर्थ है जैसे कोई ही पुरुष स्नान दान प्रति, प्रतिग्रह आदि क्रियाओं को करता हुआ स्नायी दाता प्रतिग्रहिता आदि विचित्र नामों को प्राप्त होता है वैसे ही वह मन भी विचित्र कार्य करता है अतः कार्य के अनुसार जीव वासना मन आदि ना आदि नाना नामों को से कहा जाता है यह सब चित्त ही है ऐसा सभी लोगों का अनुभव होता है क्योंकि यदि मनुष्य की चित्त न हो तो वह लोक को देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता है मन युक्त पुरुष ही भली बुरी वस्तु को सुन कर स्पर्श कर देख कर भोजन कर सुख कर अंत करण में हर्ष अथवा जैसे आलोक रूप प्रकाशों का कारण है वैसे ही मन सब पदार्थों का कारण है जिस पुरुष का चित्त बंधा रहता है वह बंधन में पड़ता है और जिसका चित्त मुक्त है यानी वासना रहित है वे मैं मुक्त हूँ यह निश्चय वाला है वह मुक्त को मुक्ति को प्राप्त होता है श्री राम जी जो मन को जड़ कहता है उसको उसके मन को आप जड़ों में सर्वोच्च जड़ समझिए जिसका मन चेतन है वह मन को जड़ नहीं जानता है यानी जो मन को चेतन जानता है उसका मन जड़ नहीं है जो यह मन पूर्वोक्त रीति से उत्पन्न हुआ तत्वज्ञ लोग उसे न तो चेतन है और न जड़ है ऐसा जानते हैं। उससे विविध सुख दुख और चेष्टाओं से पूर्ण यह जगत उत्पन्न हुआ है मन के अद्वितीय ब्रह्माकार होने पर संसार का विलय हो जाता है कलुष जल के सदृश मलिन चिद्रुप मन संसार का कारण है मलिन चिद्रुप मनो से भ्रांतिवश जगत उत्पन्न हुआ है है श्री रामचंद्र जी इसीलिए न तो चेतन मन संसार का कारण है और न पत्थर के समान जड़ मन ही संसार का कारण है जैसे नील पीत आदि रूपों का न भाषण शब्द से कहा जाने वाला केवल तेज कारण है और न पृथ्वी आदि कारण है किंतु त्रिवृत्त करण द्वारा मलिन हुआ तेज उनका कारण है वैसे ही केवल जड़ और केवल चेतन मन जगत में पदार्थों का कारण नहीं है किन्तु जड़ चेतन मिश्रित मन पदार्थों का कारण है यदि चित्त से पृथक जगत नहीं है तो जिसका चित्त लीन हो गया उसकी दृष्टि से जगत क्या है यानी कुछ भी नहीं क्योंकि चित्त कालय होने पर सब प्राणियों का सारा जगत लीन हो जाता है इसीलिए संपूर्ण जगत चित्तमात्र है जैसे एक ही काल ऋतु विशेषो के आविर्भाव से विचित्रकार धारण करता है वैसे ही एक ही मन विचित्र कर्मो के उद्रेक से विचित्रकार धारण करता हुआ विविध नामों से प्रसिद्ध होता है यदि मन के संबंध के बिना अहंकार इंद्रिय और क्रियाएं शरीर को क्षोभित करे तो जीव आदि मन से पृथक हो वादियों ने किन्हीं किन्हीं दर्शनों में यानी अपने अपने शास्त्रों में मन के जो भेद तर्क से कहे हैं वे कुतर्क करने वालों से कहे गए हैं। प्रामाणिक वेद व्यास आदि द्वारा नहीं कहे गए हैं। हैामचंद्र जी ये वेद व्यास आदि द्वारा कभी कहीं पर न तो कहे गए हैं और न ज्ञात है उक्त कुतर्कों की उत्पत्ति में अज्ञान सांप्रदायिक शिक्षा शून्यता तथा मन रूपी देव की स्वाभाविक कुतर्क शक्तियाँ कारण हैं, क्योंकि मन में सब जगह दौड़ने वाली सब शक्तियाँ विद्यमान हैं जबी शुद्ध चित्त में तनिक भी जड़ शक्ति उदित होती है तभी वैचित्र प्राप्त होता है भाव यह कि अपनी अपनी कल्पना से कल्पित तर्क में श्रद्धा होने से उसमें होता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु उत्पन्न होता है वैसे ही नित्य प्रबुद्ध परम पुरुष ब्रह्म से मन उत्पन्न होता है वादियों की अविद्यावश चित्त भावनाए स्थिति को प्राप्त हुई है यानी वादियों की मति श्रुति से परिशुद्ध नहीं है इसीलिए उन्होंने उत्तरा ज्ञान के वशवर्ती होकर अपनी अपनी मनोभावना को ही ठीक या अकाट्य समझा इसीलिए उन्होंने चित्त भाव को प्राप्त हुए चैतन्य में भ्रांति वश नाम आदि भेद की कल्पना की यह मलिन चेतन ही जीव मन बुद्धि अहंकार इन रूपों से ख्याति को प्राप्त हुआ है वही इस जगत में चेतन चित्त और जीव संज्ञाओं को संज्ञाओं से कहा जाता है जो वस्तु है वह विवाद विवाद का विषय नहीं है केवल मात्र नाम और कल्पना में विवाद है छान बेवा समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सत्ता बेवा मन के संपूर्ण पदार्थों के आकार में अवस्थिति का तथा चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश का विस्तार से निरूपण श्री रामचंद्र जी ने कहा हे hey ब्रह्म पूर्व प्रदर्शित आपके वाक्यर्थ से यह ब्रह्मांड रूपी आडंबर मन से ही आविर्भूत हुआ है अतः जगत मन का ही कर्म है यह तात्पर्य मुझे प्रतीत होता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स्य श्रीरामचंद्र जी जैसे मरुप्रदेश का प्रचंड सूर्य के प्रकाश तेजस्वीता की अप्रतिति के हेतु जल को स्वीकार करता है वैसे ही दृढ़ भावना से उपरक्त हुए उपरक्त हुए मन ने ही दैदीप्यम आत्मा की अप्रतिति के हेतु अज्ञान जाड्य का अंगीकार किया है ब्रह्मात्मक इस जगत में तो मन मुख्य आकृति को प्राप्त हुआ है यानी तो मन ही ब्रह्मात्मक जगत का संस्थापक है कहीं पर वह नर रूप से उदित हुआ है तो कहीं पर देव रूप से उत्पन्न हुआ है कहीं पर दैत्य रूप से उसका विकास हुआ है तो कहीं पर वह गंधर्वता को प्राप्त हुआ है कहीं पर यक्ष के रूप से उसका उदय हुआ है तो और कहीं पर किन्नर रूप से वह स्थित है हे श्री रामचंद्र जी मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि विविध प्रकार के आचार आकाश प्रदेश ग्राम नगर आदि रूप अपनी विस्तृत आकृति से मन ही विराजमान है ऐसी अवस्था में शरीर समूह तृण काठ, लता आदि के तुल्य उनके विचार से क्या प्रयोजन निकल सकता है हमें तो केवल मन का ही विचार करना चाहिए भाव यह है कि जैसे पृथ्वी आदि भूतों के तत्व को जानने की इच्छा करने वाले के लिए तृण काट आदि प्रत्येक विचार करनी योग्य नहीं है वैसे ही मन के तत्व तत्व के जिज्ञासुओं के लिए शरीरों की समूह का विचार करना अनावश्यक है मेरा मत है कि मनने, मनने ही मन मन ने ही विविध रचनाओं को रचनाओं से व्याप्त इस विशाल संपूर्ण जगत का विस्तार किया है मन से भिन्न केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रहता है यानी परमात्मा से भिन्न सब कुछ मन में मन के अंतर्गत है आत्मा सर्वातीत तो होता हुआ सर्व व्यापक और सर्वाधार है आत्मा के प्रसाद से ही मन संसार में दौड़ता है यानी संसार रूप में प्रस्पंदित होता है मेरा निश्चय है कि मन ही कर्म है और मन ही तत्त शरीर समूह का कारण है मन ही उत्पन्न होता है और मरता है इस प्रकार के भाव विकार आत्मा में नहीं है विचार से मन ही विलय को प्राप्त होगा मन के केवल विलय मात्र से श्रेय होगा ब्रह्म उत्पन्न करने वाले मन नामक कर्म का क्षय होने पर जीव मुक्त कहा जाता है फिर इस संसार में उत्पन्न नहीं होता श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवन, आपने जीवों की जो तीन प्रकार की जातिया कही है और सद असद रूप मन को उनका मुख्य कारण कहा है किंतु मुझे इस विषय में आशंका है की बुद्धिशून्य शुद्ध चित्त नामक तत्व से जगत जगद्रूप चित्र का चितेरा मन कैसे उत्पन्न होगा और कैसे जगत रूप विस्तार को प्राप्त हुआ श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी चित्ताकाश चिदाश और तीसरा भूताकाश ये तीन आकाश विद्यमान है जिनका उधर अत्यंत विस्तीर्ण है जिनका ये तीनों आकाश अपने सब कार्यों में साधारण है सब स्वकार्यों में अनुगत है अतएव उनके हेतु है इससे अद्वैत हानि की शंका करना उचित नहीं है क्योंकि इनकी पृथक सत्ता नहीं मानी गई है कारण कि शुद्ध चित्त की शक्ति से ही उन्होंने अपनी सत्ता प्राप्त की है यानी शुद्ध चित्त की सत्ता से उनकी सत्ता पृथक नहीं है जो अभ्यंतर बुद्धि आदि और बाह्य घटपट आदि वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश का साक्षी तथा बाहर और भीतर स्थित सब वस्तुओं का व्यापक है वह चिदाकाश कहा जाता है जो सब व्यवहारों का हेतु होने से सब प्राणियों का हितकारी है जो सब कार्य और कारणों का नियंता होने से श्रेष्ठ है जो काल का विभाग करने वाला है एवं जिसने अपनी कल्पना से इस सकल जगत का विस्तार कर रखा है वह चित्ताकाश कहा जाता है दस दिगमंडलों में जिसका विशाल कलेवर व्याप्त है और जो वायु और मेघों का आश्रय है वह भूताकाश है भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के बल से उत्पन्न हुए हैं, जैसे दिन अपने सन्निधान सन मात्र से विविध कार्यों का कारण है वैसे ही चिदंज भी संधान मात्र से का कारण है श्री राम जी चित्त का मैं जड़ हूं मैं जड़ नहीं हूं इत्याक जो मलिन निश्चय है उसी को आप मन जानिए उसी से आकाश आदि उत्पन्न हुए है तीन आकाशों की कल्पना जिसे आत्मतत्व तत्व अज्ञात है उस पुरुष के लिए है उसी के उपदेश के लिए उनकी कल्पना की गई है आत्मतत्व के की पुरुष के लिए उनकी कल्पना नहीं की गई है प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापक व्यापक सर्वात्मक तीनों कालो में एक रस एकमात्र पर ब्रह्म ही विराजमान है विविध वाक्य संदर्भों से परिपूर्ण द्वैत और अद्वैत के भेदों से अज्ञानी पुरुष को ही उपदेश दिया जाता है ज्ञानी जन को कदापि नहीं हे श्री रामचंद्र जी जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ तभी तक इन तीनों आकाशों की कल्पना है और तभी तक मैं आपको उपदेश देता हूँ जैसे मरुभूमि में निपतित वनाग्नि सदृश सूर्य के ताप से मृग तृष्णा की भ्रमवश की दृष्टि में उत्पत्ति होती है, वैसे ही अविद्या कलंक से युक्त चिदाश से भूताकाश चित्ताकाश आदि उत्पन्न हुए हैं। चैतन्य पहले अविद्या रूप मालिन्या को प्राप्त होता है तदनंतर चित्तता को प्राप्त होकर व्याकुल चित्त रूप वह तीनों लोक रूप इंद्रजाल की रचना करता है जैसे व्यावहारिक लोग यानी अज्ञानी पुरुष आ, की अधिकता से सीप के टुकड़े में रजत दृष्टि करते हैं वैसे ही अतत्वज्ञ लोक चिदात्मक मलीन तत्व को चित्त रूप से देखते हैं तत्वज्ञ नहीं देखते अपने में स्थित अज्ञान से ही बंद होता है और बोध से बल से मोक्ष होता है सत्तान बेवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण अठान बेवा सर्ग पूर्वोक्त विषय का स्पष्ट रूप से ज्ञान होने के लिए चित्त चित्ताख्यान का वर्णन तथा चित्त के तत्व के विचार से चित्त के विनाश का कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा है निष्पाप श्री रामचंद्र जी मन चाहे जिस किसी से उत्पन्न हुआ हो चाहे उसका स्वरूप हो कुछ भी हो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उसे अपनी मुक्ति के लिए आत्मा में समाहित करे। हे परमात्मा में समाहित चित्त वासना रहित अतव शुद्ध हो जाता है चित्त की वासना शून्य एवं शुद्ध होने के अनंतर मन कल्पनाहीन होकर आत्मता, आत्मता को प्राप्त हो जाता है हे राम जी, यह सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है इसीलिए हे रघुवर यह स्पष्ट है कि बंद और मोक्ष भी चित्त के अधीन है हे जी, इस में मेरे द्वारा कहे जा रहे अति उत्तम चित्ताख्यान को जिसे पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था आप प्रयत्न पूर्वक सुनिए हे श्री रामचंद्र जी मृग पक्षी आदि से रहित बड़े बड़े विक्षेपो से परिपूर्ण अति भयंकर बड़ी विशाल एक है। विशाल एक वह इतनी है कि उसमें सैकड़ों योजन भूमि परमाणु की भांति अति सूक्ष्म प्रतीत होते हैं। उस महाअवी में महाकाय अति भयंकर तथा हजारों बाहुओं और हजारों नेत्रों से युक्त एक पुरुष रहता है उसकी बुद्धि कभी ठिकाने नहीं रहती है मैंने देखा हजारों बाहुओं से बहुत से मुदगर को लेकर अपनी पीठ पर स्वयं ही प्रहार कर रहा वह भाग रहा है स्वयं ही अपने ऊपर दृढ़ प्रहारों से प्रहार कर रहा वह भयभीत होकर सैकड़ों योजना तक दौड़ रहा है रोते रोते भाग रहा वह इधर उधर बहुत दूर जाकर परिश्रांत परवश हो गया चलने से जर्जरीत पैर और अनान्य अंगवाला और विवेक रूपी दृष्टि से रहित वह विवश होकर शीघ्र महान कूप में गिर पड़ा वह खूब अंधकार से कृष्ण पक्ष की रात्रि की नाई भीषण था ऐसा भीषण कि ज्ञात होता था मानो भकाश का खूब गहरा कोट हो। तदनंतर के बाद उस अंधेरे कोहे से बाहर आया और फिर अपने आप पूर्ववत मुदगरों के प्रहारों से अपने को पीटता हुआ भागने लगा तदुपरांत बहुत दूर जाकर जैसे पतंगा आग में प्रवेश करता है वैसे ही वह अनेक दूसरे कांटो से भी भरपूर करोंदो करौंदो की लताओं से खूब आच्छन थोड़ी छाया वाले दुखपूर्ण करौंदे के वन में, वन में में की झाड़ियों प्रविष्ट हो गया। उस करौंदे के वन में वन से थोड़ी ही देर में बाहर निकलकर फिर मुदकरों के प्रहारों से अपने ऊपर प्रहार करता हुआ भय का कोई दूसरा निमित्त न होने पर भी अपने से आप ही भागने लगा फिर बहुत दूर जाकर चंद्रमा की किरणों के समान शीतल बड़े मनोहर केले के वन में बड़ा प्रसन्न हुआ सा प्रविष्ट हुआ क्षणवर में उस केले के वन से बाहर निकलकर फिर अपने ऊपर अपने आप प्रहार करता हुआ दौड़ने लगा फिर अति दूर जाकर विवेक दृष्टि से शून्य वह पुरुष जिसके अंग प्रत्यंग जर्जरीत हो गए थे जल्दी से उसी अंदे, उसी अंधेरी कोए में घुस गया अंधेरी कुएं से बाहर निकलकर केले के वन में प्रविष्ट हो गया केले के वन से गड्ढे के समान घर करौंदे के वन की झाड़ी में प्रविष्ट हुआ करौंदे के वन से अंधेरे कुएं में गिरा कुएं से निकलकर दूसरे केले के वन में प्रवेश कर रहा और अपने ऊपर स्वयं प्रहार कर रहा वह स्थित था मैंने इस प्रकार के आचरण से युक्त उसको चिरकाल तक विवेक दृष्टि से देखकर तथा अपने योग बल से पकड़ कर हठात मुहूर्त भर के लिए मार्ग में रोका और उससे पूछा तुम कौन हो यह अपने ऊपर प्रहार आदि किस लिए कर रहे हो यहाँ पर तुम्हें किस वस्तु की अभिलाषा है तथा तुम क्यों व्यर्थ मोह में पड़े हो श्री रघुनंदन मेरे योग पूछने पर उसने कहा हे मुनिजी मैं कोई नहीं हूँ और मैं यह कुछ भी नहीं करता हूँ मुझे नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, तुम मेरे शत्रु हो। तुमसे तुमसे देखा देखा गया, देखा गया मैं दुख के के लिए लिए और सुख नष्ट हुआ हूँ हु। ऐसा कहकर अपने विभल अंगों अंगो की ओर देखकर जैसे मेघ जंगल में वृष्टि करता हुआ बड़े जोर से शब्द करता है वैसे ही भोगों से तृप्त न हुआ वह दीनहीन पुरुष भी बड़े जोर से रोने लगा एक क्षण में वहां पर रोना समाप्त कर वह अपने अंगों को देखकर देख और गरजने लगा करने करने से करने के बाद उस आदमी ने मेरे सामने ही अपने उन अंगों का क्रमशः त्याग कर दिया पहले उसका संकल्पात्मक सिर गिरा जो की संपूर्ण अनर्थों का मूल होने के कारण अति भीषण था तदनंतर विकल्प विकल्पाशय रूपी भुजाए गिरी तत्पश्चात विषयाभिनिवेश रूप वक्ष स्थल उसके बाद तृष्णारूपी उदर नष्ट हुआ इसके पश्चात वह पुरुष उनहंगों का एक क्षण में क्रमानुसार ज्ञान से अज्ञान का बाद होता है इस नियति शक्ति से त्याग कर कहीं जाने को तत्पर हुआ किसी गंतव्य स्थान का निर्देशन होने के कारण वह निस्वरूप हो गया यह समझना चाहिए फिर मैंने एकांत में वैसे ही दूसरे पुरुष को देखा वह भी स्वयं अपने ऊपर अपनी बड़ी सुल से स्वयं प्रहार कर करता हुआ भाग रहा था पहले कुएं में गिरा कुएं से निकलकर फिर दौड़ने लगा फिर अंधक कूप में गिरा फिर पीड़ित तो होकर दौड़ा फिर करौंदे के वन में वन रूप गड्ढे में प्रविष्ट हुआ तदुपरांत एक क्षण के, के लिए शीतल केले के वन में प्रविष्ट हुआ कभी दुख को प्राप्त होता और कभी संतोष को प्राप्त होता हुआ वह फिर अपने ऊपर स्वयं प्रहार करता इस प्रकार का आचरण करने वाले पुरुष को आश्चर्यपूर्वक चिरकाल तक देख कर मैंने उसे योग बल से पकड़ा और वैसे ही पूछा उसी से वह पुरुष भी क्रमशः रोक और हंसकर तथा अंगों से रहित होकर अदृश्य हो गया तदनंतर ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है इस नियति की शक्ति का विचार कर निस्वरूपतापत्ति को प्राप्त होने के लिए तत्पर हुआ फिर मैंने उसी प्रकार से दूसरे पुरुष को एकांत में देखा वह भी उन लोगों के समान स्वयं अपने ऊपर प्रहार करता हुआ दौड़ रहा था दौड़ते दौड़ते अंधकारा ठंड बड़े भारी कुएं में गिर पड़ा उसकी प्रतीक्षा के लिए मैं वहां पर बहुत देर तक टिका रहा जब वह शट बहुत समय के बीतने पर भी कुएं से नहीं निकला तब मैं चलने के लिए उठा इतने में मुझे फिर वैसा ही दूसरा पुरुष दिखाई दिया वह भी उसी के आकार का था और वैसे ही कुएं आदि में गिर रहा था उसे झटपट योग बल से पकड़कर मैंने उससे पूछा हे hey, कमलयन श्री रामचंद्र जी उन्हीं के समान उसने भी मेरे प्रश्न को कुछ नहीं समझा वह मूड हे hey, पापी हे दुष्ट ब्राह्मण तुम कुछ नहीं जानते हो ऐसा मुझसे गहकर अपने कार्य में तत्पर होकर चला गया इसके बाद उस महारण्य में विचरण कर रहे मैंने बहुत से वैसे दोषकारी पुरुषों को देखा उनमें कुछ तो मेरे द्वारा प्रबोधित होकर स्वप्न भ्रम की पूर्वोक्त स्वरूप नाश रूप उपशम को प्राप्त हुए कुछ लोगों ने मेरे उपदेश की शव के शरीर के समान उपेक्षा और घृणा की और कोई लोग अंतकूप उनसे बाहर निकले कोई शीतल केले के, के वन में बहुत समय बीतने पर भी बाहर नहीं निकले यानी वही ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए कोई विशाल करौंदे के वन में गुलम में दीर्घ तक छिपे रहे काम्य धर्मों में तत्पर कोई पुरुष कहीं पर भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होते हैं। हे रघुकुल दीपक, इस प्रकार की वह विस्तृत महाटवी आज भी विद्यमान है जिसमें इस प्रकार के वे पुरुष हैं, स्थित है, है। आपसे सब व्यवहारवादी वह महाटवी आपने देखी है श्री राम जी बुद्धि रूपी सार वस्तु के अप्रउ होने के कारण आपको उसका स्मरण नहीं होता है उक्त महाअटवी यद्यपि बड़ी भयंकर विविध प्रकार के काटो से परिपूर्ण निबिड़ अंधकार से व्याप्त और घोर है तथापि अधिकारी द्विजाति आदि जन्म में साधन संपत्ति रूप सुख पाकर भी अभाग्यवश जिन्हें परमात्म बोध नहीं हुआ ऐसे लोग विषयाशक्ति से उसका फूलों के प, फूलों से परिपूर्ण उद्यान वाटिका के समान सेवन करते हैं अठान सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण पूर्व सर्ग में कहे गए वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्राह्मण वह महाटवी कौन है मैंने उसे कब और कैसे देखा वे पुरुष कौन है और अपने शरीर पर प्रहार करने तथा कुए और करौंदे के वन में वन आदि में प्रवेश करने करने के लिए वे क्यों उद्यत हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुनाथ जी हे महाबाहो आप सुनिए मैं आपसे सब कहूंगा हे श्री रामचंद्र जी न तो वह महाटवी कहीं दूर है और न वे मनुष्य ही दूरवर्ती है हे जी अति गंभीर और अपार यानी अनंत लोगों से पूर्ण जो यह संसार बदवी है उसे आप परमार्थ दृष्टि से उसकी उसकी सत्ता न होने के कारण शून्य और भ्रांति दृष्टि से तो उसकी सत्ता होने से विविध विकारों से पूर्ण महाटवी जानिए जब यह यह जब अद्वितीय वस्तु से यानी ब्रह्म से ही पूर्ण होती है अन्य वस्तु से इसका कोई संपर्क नहीं रहता है तभी यह शून्य होती है इस प्रकार की शून्य सी यह तत्व पदार्थ शोध केवल विचार रूपी प्रकाश से प्राप्त होती है। उसमें जो ये विशाल कलेवर वाले पुरुष घूमते हैं, उन्हें आप बड़े भारी क्लेश में डूबे हुए मन जानिए जो यह मैं उनका दृष्टा हूं वह विचार है यानी तत्व पदार्थ शोधन रूप विचार रूप है, है उक्त विचार रूप मैंने उनको देखा है और किसी ने उन्हें नहीं देखा है जैसे सूर्य निरंतर प्रकाश से कमलों को प्रफुल्लित करता है वैसे ही उन्हीं मनों को विवेक रूप में प्रबुद्ध करता हूँ हे महामते उनमें से कोई एक मन विवेक के प्रसाद से तत्व को प्राप्त कर मनोभाव का नाश होने से मुक्ति को प्राप्त हुए है उनमें से कई मन अज्ञान वश विवेक रूप मेरा अभिनंदन नहीं करते हैं, विवेक रूप मेरा तिरस्कार करने से यानी विचार की अपेक्षा करके करने से वे कुएं में ही नीचे गिरते हैं हे रघुकुल मैंने अंधकूप कहे हैं, वे घोर नरक है जो मन मन केले के वन में प्रविष्ट हुए है उन्हें आप एकमात्र स्वर्ग में प्रीति रखने वाले मन जानिए यानी जो, मैं, जो मैंने कदली के वन कहे है वे स्वर्ग है हे रामचंद्र जी जो अंधे कुओं के अंदर प्रविष्ट हुए फिर उनसे निकले नहीं उन्हें आप महापात की चित्त जानिए हे रघुवर केले के वनों में स्थित जो मन वहा से चिरकाल बीतने पर भी नहीं निकले वे प्रचुर पुण्य राशि से संपन्न चित्त थे, चित्त है। हे रघुनंदन जो करौधे के वन में जाकर उससे बाहर नहीं निकले वे मनुष्य भाव में परिणत चित्त है मनुष्य जन्म में कोई तत्व ज्ञान प्राप्त कर बंधन से मुक्ति मुक्ति पा गए हैं उनमें से कई एक मन से बहुत रूप धारण कर एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करते हैं वे मन भूमि में मनुष्य आदि रूप से स्थित होते हैं। नरकों में गिरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं जो वह करो देखावन है उसे कुटुम्ब से युक्त दुख रूपी कंटको से व्याप्त तथा पुत्रेश वित्तषणा और लोकेषणा से पूर्ण मनुष्य जन्म कहते हैं जो मन करौंदे के वन में प्रविष्ट कहे गए हैं उन मनों को आप मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए और वही पर, आ, पर रमे हुए यानी विषयों के स्वाद में तत्पर हुए जानिए हे रघुकुल दीपक चंद्रमा की किरणों की नाई शीतल जो कदली वन पीछे कहा गया है उसे चित्त को प्रसन्न करने वाला स्वर्ग जानिए उनमें से कई एक मन शास्त्र द्वारा विहित ध्येय तत्व में मन लगाना रूप धारणा प्रदान उपासनात्मक तप से ग्रह सप्तर्षि ध्रुव आदि का शरीर धारण करते हैं वे औरों की अपेक्षा तेज और भोग की अधिकता से और तत्वज्ञान से अभ्युदयुक्त होकर चिरकाल से स्थित है जिन अज्ञानी पुरुषों ने बुद्धि अथवा चित्त से विचार रूप मेरी उपेक्षा की यानी विचारोद्योग नहीं किया ऐसे ऐसा मैंने जो कहा वह उन अज्ञानी मनो ने अपने विवेक का तिरस्कार किया तुमसे देखा गया मैं विनष्ट हो गया हूँ तुम मेरे शत्रु हो जो यह कहा वह तत्व ज्ञान से जर्जरित हो रहे चित्त ने बिलाप किया हे रामचंद्र जी जो मैंने कहा कि पुरुष ने बड़े तार स्वर से बहुत रोदन किया वह भोग समूह का त्याग कर रहे मन ने रोदन किया जिसे आधा विवेक प्राप्त हो गया है परम पद प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे चित्त को भोगों का त्याग करने में अत्यंत परिताप होता है बड़े खेद की बात है इन अंगों का परित्याग कर कर कहा जाऊं यो रो रहे थोड़े बहुत विवेक को प्राप्त हुए मन ने बड़ी करुणा से अपने अंग देखे जिसे आधा विवेक प्राप्त हो गया है निर्मल पद प्राप्त नहीं हुआ ऐसे चित्त को अप, अपने स्नेह, लोभ आदि अंगों का त्याग करते बड़ा परिताप होता है मेरे यानी तत्वज्ञान से पुरुष ने आनंदमय हास किया, ऐसा जो मैंने कहा वह चित्त को जिसे पूर्ण विवेक हो गया था आनंद प्राप्त हुआ जिसे पूर्ण रूप से विवेक की प्राप्ति हो गई है तथा जिसने संसार स्थिति का परित्याग कर दिया है ऐसे चित्त को अपने रूप का परित्याग करते महान आनंद होता है हंस रहे पुरुष ने उपहास पूर्वक अपने अंग प्रत्यंग देखे, ऐसा जो मैंने कहा था उसका यह अर्थ है कि मन ने अपनी वंचना के निमित्त लोभ स्नेह आदि देखे मिथ्या विकल्पों से कल्पित विषयों से मैं चिरकाल तक ठगा गया यो उपहास से चित्त ने अपने अंगों की ओर देखा मन जब विवेक प्राप्त करे विस्तृत पद में यानी परम पद में विश्रांत होता है तब प्राक्तन अपनी दीनता के आधार आधार विषयों को हसता हुआ दूर से देखता है मन उस पुरुष को योग बल से पकड़कर बड़े जतन से पूछा मैंने उस पुरुष को योग बल से पकड़कर बड़े जतन से पूछा इसका मतलब विवेक जबरदस्ती चित्त को व्याप्त करता है यह दर्शाने में है छिन्न भिन्न हुए अंग मेरे सामने अंतर्तित तो हो गए ऐसा जो मैंने कहा उससे चित्त के बिना अर्थ सहित आशा शांत तो हो, हो, हो जाती है यह दर्शाया है भाव जो मैंने पुरुष के हजारों नेत्र और भुजाओ का वर्णन किया है उससे चित्त की असंख्या कृतियां हैं यह दर्शाया है जो यह वर्णन किया है कि पुरुष अपने आप अपने ऊपर प्रहार करता है वह विविध कुकलों से मन अपने ऊपर प्रहार करता है यह दर्शाया है अपने अपने ऊपर प्रहार करता हुआ पुरुष से भागता है, यह जो वर्णन किया है उससे अपने वासना रूपी प्रहारो से मन भागता है यह दर्शाया है मन अपने आप अपनी इच्छा से अपने ऊपर प्रहार करता है और स्वयं भागता है आज्ञान की महिमा को तो देखिए यद्यपि मनो में ब्रह्मपद का ज्ञान प्राप्त करने की स्वरूप योग्यता है तथापि सभी मन अपनी अपनी वासना से संतप्त है यानी विक्रोवित है अतव स्वयं ही भागते हैं जो यह दुख विस्तार को प्राप्त हुआ है उसको मन ही स्वयं बढ़ाता है फिर स्वयं ही बंधन में पड़ता है वैसे ही मन अपने संकल्प वासना जालों से स्वयं ही बंधन में पढ़ता है जैसे बालक अपने ऊपर पड़ने वाले अनर्थ की कोई प्रवाह न कर नानाविध दुर्लीलाओं से खेलता है और, और अनर्थ को प्राप्त होता है वैसे ही चंचल मन भी अपने भावी दुख की और कुछ भी ध्यान न, और कुछ भी ध्यान न देकर जैसे जैसे अनर्थ को प्राप्त होता है वैसे वैसे दुष्ट लीलाओं द्वारा खेल करता है जैसे आधे चिरे हुए खंबे में डाली हुई कील को उखाड़ने वाला वानर यह ध्यान में न रखकर कि की कील निकालने से आठ काट के छिद्र के बीच में स्थित मेरे भूषण दब जाएंगे दुख पाता है वही दशा मन की भी है एक बार के निरोध से इष्ट सिद्धि नहीं होती है किंतु चिर तक निरोध की रक्षा करने से और चिर तक असंग दुती, असंग द्वितीय आत्मा की भावना से अभ्यास वशतुच्चता को प्राप्त यानी ज्ञान से बाध्य होकर फिर मन शोक नहीं करता है मन की प्रमाद और विवेक से बंध और मोक्ष को धारण करता है मन ही प्रमाद और विवेक से बंध और मोक्ष को धारण करता है यह फलित अर्थ कहते हैं मन के प्रमाद से विविध दुख पर्वत के शिखर के समान बढ़ते हैं और विवेक से जैसे सूर्य के सामने बर्फ गल जाता है वैसे ही सब दुख जल जाते हैं यदि मन शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई श्लाघनीय राग आदि विषयों में निरोध से जीवन पर्यंत मुनि की नाई रमता है तो बाद में तत्व ज्ञान से परम पवित्र विकारों से शून्य अतएव तीनों प्रकार, प्रकार के तापों के स्पर्श से रहित परिपूर्ण ब्रह्म पद को प्राप्त कर उसमें स्थित यानी जीवन मुक्त पुरुष को प्रलय आदि बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी शोक नहीं होता क्योंकि यानी पुरुष शोक को पार कर जाता है, ऐसी है। ऐसी सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण संवास सर्ग मन की शक्ति से ब्रह्म की सर्वशक्ति का तथा एक मात्र ज्ञान से अद्वितीय ब्रह्म में बंध मोक्ष आदि की कल्पना का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी जैसे सागर से जल की विकार रूप और जल सत्ता की विवर्त रूप तरंगे उठती है वैसे ही परम पद रूप ब्रह्म से यह चित्त आया है जो कि अब्रह्मभूत ज्ञान का विकार और शुद्ध ब्रह्म का विवर्त है हे श्री रामचंद्र जी जैसे तरंग सत्ता जल की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है ऐसा समझने वाले पुरुषों की दृष्टि में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है वैसे ही इस लोक में ज्ञानी पुरुषों का चित्त ब्रह्म ही है उसी से भिन्न नहीं है श्री रामचंद्र जी जैसे जल और तरंग में जल सत्ता को न देख रहे पुरुष को भेद प्रतीत होता है वैसे ही अज्ञानी पुरुषों का मन संसार भ्रम का कारण है अज्ञानियों के पक्ष में केवल उनके उपदेश के लिए वाच्यवाचक संबंध से उत्पन्न भेद की कल्पना की जाती है नित्य परिपूर्ण विनाशी पर ब्रह्म सर्वशक्तिशाली है उस सर्वव्यापक ब्रह्म ब्रह्म में जो नहीं है ऐसी कोई वस्तु नहीं है भगवान सर्वशक्तिशाली है उनको जब जो शक्ति रुचती है सर्वव्यापी वे उसी शक्ति को कार्य रूप में प्रकट करते है रामचंद्र जी जरायुज, अंडज स्वेदज और उदभिज इन चार प्रकार के प्राणियों में ब्रह्म की चित्त शक्ति दिखाई देती है वायुओं में वायों में ब्रह्म की स्पंदन शक्ति पत्थर में जड़ शक्ति जल में द्रव शक्ति अग्नि में तेज शक्ति आवरण रहित होने के कारण आकाश में शून्य शक्ति यानी सर्वावरण शक्ति और जगत स्थित में भावशक्ति है ब्रह्म की सर्वशक्ति दसो दसो दिशाओं में ओतप्रोत दिखाई देती है विनाशों में उनकी विनाश शक्ति दिखाई देती है शोक युक्त पुरुषों में शोक शक्ति प्रसन्न जीव में आनंद शक्ति योद्धा में वीर शक्ति विविध सृष्टियों में सर्ग शक्ति प्राकृत प्रलय में प्रकृति में उनकी सर्वशक्तिता है क्योंकि वही सब कार्यो की बीज है जैसे वृक्ष के बीज में फल फूल लता पत्ते शाखा प्रशाखा और तने से युक्त वृक्ष रहता है वैसे ही यह जगत में स्थित है चित्तता और जड़ता के मध्य में स्थित मन जिसका दूसरा नाम जीव है अज्ञान साक्षी के कारण ही ब्रह्म के मध्य में दिखाई देता है विविध वृक्ष लता झाड़ियां पल्लव और पेड़ पौधे आदि अज्ञान तत्व में यह नाना कल्पना है अतः निर्विकल्प मात्र ही है हे श्री रामचंद्र जी अब इस जगत को और अहम रूप से भाषित हो रहे जीव तत्व को आप ब्रह्म रूप ही देखिए वह ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है वह सात वह आत्मा सर्व है और उसका अनंत स्वरूप नित्य प्रकाशमान है वह जब तनिक मनन शक्ति को धारण करता है तब मन कहलाता है जैसे आकाश में ब्रह्मवश मोर के पंखों की प्रतीति होती है और जल में आवर्त बुद्धि होती है वैसे ही ब्रह्म में मन की प्रतीति होती है आत्मा में जीव और मन यह केवल प्रतीति मात्र ही है वास्तविक नहीं है जो यह मन का मननात्मक रूप उदित हुआ है वह ब्राह्मी शक्ति ही है इसलिए है रिपुसूदन वह ब्रह्म ही है उससे अतिरिक्त नहीं है शक्ति और शक्ति के कार्य में अभेद है अतः इदम् यानी यह सोसाम स्थित रूप से यानी तत् वह जो परोक्ष रूप से और अहम् मैं जो प्रत्यगात्म के अभेद से प्रतीत रहा तीन प्रकार का जो दृश्य विभाग है वह प्रातिभासिक ही है वास्तविक नहीं है मन के यानी जीव के और ब्रह्म के भेद आदि भ्रमों में अनान्य काम आदि जो कुछ भी परम कारण लोक में कहे गए हैं मन में ही आविर्भाव और तिरोभाव होने के कारण सदसदात्मक उन सबको विद्ध पुरुष सर्वशक्तिशाली ब्रह्म की पूर्वोक्त ब्रह्मता यानी ब्रूहण शक्ति ही जानते हैं वे उससे अतिरिक्त नहीं है जैसे मन का सत्तात्मक ब्रह्म रूप नाम संसर्गास से मन में स्थित है अथवा जैसे आदि की शक्तियां वृक्षादि में में में स्थित स्थित वैसे ही मन के धर्म भी ब्रह्म यद्यपि पृथ्वी सब फूलों की, की शक्ति व्याप्त है तथापि वह जैसे तत्तक प्रदेशों के बीजों के संस्कार आदि के नियम भेद से तत्तत्ल में व्यवस्था व्यवस्था के साथ ही फूल को धारण करती है सबको एक साथ धारण नहीं करती वैसे ही लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्म भी चित्त की शक्तियों को व्यवस्था से को व्यवस्था से ही धारण करते हैं, सबको सांकर्य यानी संकरता से धारण नहीं करते हैं। जैसे देश काल आदि की विलक्षणता से पृथ्वी तल से धान आदि के पौधे उगते हैं वैसे ही ब्रह्म से भी कहीं कहीं कही पर कभी ही उक्त चित्त शक्तियां से आविर्भूत होती है प्रतिभास से जो उत्पन्न हुआ है वह उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि प्रतिभासिक, यानी मृग आदि में वास्तविकता नहीं हो सकती है अथवा न किसी को किसी दूसरे करण आदि से कोई देखता है श्रुति ऐसी है कि जिस अवस्था में इसका सब आत्मा ही हो गया, वहाँ पर किसको किस से देखे, प्रतियोगी, भेद, संख्या, रूप आदि जो कुछ पदार्थ जात है उनकी कल्पना मन शब्द कल्पित ब्रह्म होती है अथा उनको आप ब्रह्म ही जानिए इस मन का जैसा जैसा प्रतिभास होता है वैसा वैसा ही यह हो जाता है इसमें ऐंद ब्राह्मण दृष्टांत है जैसे निश्चल और निर्मल जल राशि में अपने आप स्पंद कंपन होता है वैसे ही परमात्मा में यह जीव भी उत्पन्न हुआ है यही संसार का कारण है भाव यह है कि जगत की कल्पना करने वाला जीव ही जब ब्रह्म से भिन्न नहीं है तब उससे कल्पित जगत ब्रह्म से भिन्न कैसे होगा जैसे सागर का जल कल्लोल लहर और तरंग के रूप में चारों ओर स्थित रहता है वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यह सारा प्रपंच परिपूर्ण ब्रह्म ही चारों ओर से विद्यमान है प्रपंच परिपूर्ण ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है जैसे विविध तरंगों से व्याप्त विशाल सागर में जल से अतिरिक्त कोई कल्पना नहीं है यानी जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है एकमात्र जल ही है वैसे ही परम ब्रह्म में नाम रूपात्मक दूसरी सत्ता नहीं है किंतु एक ही सत्ता है जो यह जगजाल उत्पन्न होता है नष्ट होता है गमन करता है स्थित होता है वह ब्रह्म में ब्रह्म ही ब्रह्म से अवास्तविक रूप से भासित होता है जैसे प्रचंड सूर्य के प्रकाश अपने में ही मृग तृष्णा रूप, रूप, रूप से स्फुरित होता है वैसे ही नाम रूप ब्रह्म भी अपने आप जगत वैचित्र रूप से स्फुरित होता है कर्ण कर्म कर्ता, जन्म मरण स्थिति सब ब्रह्म ही है उसके सिवा कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं न लोभ है, है न मोह है न तृष्णा है और न अत्यंत आसक्ति है आत्मा में आत्मा का लोभ कैसा अथवा आत्मा में आत्मा की तृष्णा या मोह कैसे हो सकता है दूसरे के अभाव में लोभ मोह आदि की प्राप्ति ही नहीं हो सकती यह भाव है यह सारा जगत आत्मा ही है जो कुछ यह कल्पना क्रम है वह सब आत्मा ही है बहुत क्या कहे जैसे सुवर्ण अंगद यानी बाजूबंद रूप से उदित होता है वैसे ही आत्मा मन रूप से उदित हुआ है जैसे बंधु ही क्यों न हो यदि यह मेरा बंधु है ऐसा ज्ञान न हो तो शीघ्र ही अबंधु हो जाता है वैसे ही अज्ञान से आवृत्त जो परम धाम यानी परम परब्रह्म है वही चित्त और जीव नाम से कहा जाता है यानी अज्ञान ब्रह्म में ही जीव भाव चित्त भाव आदि उदित होते हैं अशून्य भी आकाश जैसी अपनी शून्यता प्रकट करता है वैसे ही अज्ञान चिन्मय आत्मा ने अपनी कल्पना से स्वयं जीवत्व प्रकट किया है आत्मा ही इस जगत में अनात्म अनात्म भूत अहंकार के अभेद से अनात्मा की नाई जीव रूप से विराजमान है जैसे दृष्टि के दोष से एक ही चंद्रमा दो रूपों से प्रकट होता है वैसे ही अज्ञानवश वह आत्मा ही दो रूपों से प्रकट होता है द्वितीय रूप से यानी विषय रूप से वह असत है और परमाथ रूप से सत है व्यामोह जनित बंध मोक्ष शब्दार्थ दृष्टियों का आत्मा में अत्यंत असंभव है तथा आत्मा सत्य है इस कारण कहा आत्मा बद्ध होता है और कहा मुक्त होता है यानी आत्मा के बंध और मोक्ष की कल्पना अज्ञान स्फूरित है जिसका बंधन होना कभी संभव नहीं है उसकी मैं बुद्धि हूँ यह कुकल्पना नहीं है तो और क्या है जिसका बंध काल्पनिक है उसका मोक्ष भी मिथ्या ही है वास्तविक नहीं है तब मोक्ष कैसा भाव यह की परमार्थ दृष्टि से कल्पना प्रसुत बंध और मोक्ष दोनों तुच्छ है हे प्रभो, आप रामचंद्र जी पूछते हैं हे प्रभु आप पहले विस्तार से कह आए हैं कि मन जिस निश्चय को प्राप्त होता है वही हो जाता है उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है इससे यह कल्पनिक काल्पनिक बंध नहीं है यह आपने कैसे कहा श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी जैसे स्वप्न की कल्पना जागृत दृष्टि से तुच्छ हो जाती है वैसे ही अज्ञानियों की यह बंध बंध की कल्पना मिथ्या है इसीलिए उनकी दूसरी मोक्ष कल्पना भी मिथ्या ही उदित हुई है पूर्वोक्त रीति से तुच्छ अज्ञान से बंध और मोक्ष की दृष्टियां उत्पन्न हुई है ये महामते जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध है यानी जो ज्ञानी है उसके प्रति रज्जु में सर्प की कल्पना के तुल्य बंध मोक्ष की कल्पना अवास्तविक है पूर्वोक्त अनिर्वचनीयता तो अबुद्धमति यानी अज्ञानी के प्रति ही है ज्ञानी के प्रति नहीं है ये रघुवर बुद्धिमान को यानी ज्ञानी को बंध मोक्ष आदि का सम्मोह कुछ भी नहीं होता है मोह जनित बंध मोक्ष आदि अज्ञानी को ही होते है हे hey, सुन्दरतम श्री रामचंद्र जी पहले मन हुआ तत्पश्चात बंध और मोक्ष की दृष्टि हुई तदनंतर प्रपंच की रचना हुई जिसका की भुवन नाम पड़ा इत्यादि यह बंध की स्थिति बालक के लिए धाय कह कही गई अख्यायी के अख्याई का के समान बद्ध मूल हुई है सौवासर्ग समाप्त